13वा अध्याय पुनः भगवती स्तुति कहती है कि हरे हे ओम ओम महि ग्रणामे अग्नेगम् रायस्पोखाया सुप्रजास्त्वा यसुवीरजया मामो देवताह सचन्ताम अर्थात हे Agne आप धन के उत्पादक हैं आप श्रेष्ठ संतति वाले हैं आप श्रेष्ठ वीर्य वाले हैं हम यह सब पाने के लिए आपको आहूत से सींचते हैं आप हमें ग्रहण करने की कृपा कीजिए आप जलधारी हैं आप अग्नि का मूल स्थान हैं आप समुद्र के साथ वृद्धि पाते हैं आप महान हैं आप पृथ्वी की तरह विस्तृत हैं आप स्वर्ग लोक की दिव्यता प्राप्त कीजिए सर्वप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुआ उसके बाद शक्ति व्यापक हुई उस शक्ति से व्यक्त जगत को प्रकाशित किया गया उसो शक्ति से अभ्यक्त जगत को प्रकाशित किया गया सत इसकी निष्ठां मल और असत इसका मूल स्थान है सर्वप्रथम हिरणगर्भ में परमात्मा तत्व रह उसी से सृष्टि उभी वे ही एकमात्र पालक थे उन्होंने पृथ्वी को धारण किया वही स्वर्ग लोक को धारण करते हैं उनके अलावा हम अन्य किसी देव के लिए हविका विधान करें प्रारंभ से ही द्रप्स रस देवताओं को तृप्त प्रदान करने वाला है पृथ्वी को बढ़ाते हैं स्वर्ग लोक की बढ़ोतरी करते हैं मूल स्थान को सींचते हैं द्रप्स समान मूल स्थान में संचरण करते हैं साथ होता द्रप्स को आहुति द्वारा प्रदान करते हैं जो सर्प पृथ्वी का अनुकरण करते हैं जो नमन उन्हें नमन जो सर्प अंतरिक्ष और स्वर्ग का अनुकरण करते हैं उन्हें भी नमन जो नेसाजर के बाण रूप सर्प हैं जो वनस्पतिओं का अनुकरण करने वाले भुजंग हैं उन्हें भी नमन जो गड्ढों और निचले भागों में रहते हैं उन सर्पों को भी नमन जो चमकते हुए स्वर्ग लोक में वास करते हैं जो सूर्य की किरणों में वास करते हैं जिनका जल के भीतर घर है उन भुजंगों को भी नमन हे अग्ने आप दुष्टों को कष्ट दीजिए आप राजा की तरह हाथी पर सवार होकर शत्रुओं पर आक्रमण कीजिए आप राक्षसों को तड़पाइए विस्तृत जल के तरह आप अपने सामर्थ्य का जल और अधिक पसारीए हे अग्नि आप भ्रमणशील हैं आप शीघ्र अपनी चमकती हुई लपटों से राक्षसों को भस्म कर दीजिए हमारे आहूत से आपकी लपटें बढ़ गई हैं आप अपनी उन लपटों से राक्षसों का नाश कर दीजिए हे अग्नि कोई भी हमें तकलीफ न पहुंचा सके कोई भी हमें जथा न पहुंचा सके आप हमारे दूर या पास जहां कहीं भी कोई भी दुश्मन हो उन्हें अपने पास में बांधे रखने की कृपा करें हे अगने ऊपर की ओर स्थित रहिए आप अपने तन का विस्तार कीजिए आप हमारे अमितरों को भस्मीभूत कर दीजिए जो हमारे नीचे शत्रु हैं उन्हें आप सूखी समाधा के भांति जलाकर राख कर, कर दीजिए हे अगने आप उड़दगामी होकर आप पूरी तरह हमारी रक्षा कीजिए सत्रों का नाश कीजिए आप दिव्य कार्यों को खोजिए हे अगने आप मूर्धन्य हैं आप स्वर्ग लोक के सबसे ऊपरी भाग में प्रतिष्ठित हैं आप पृथ्वी पालक हैं आप जल की पौष्टिकता बढ़ाने वाले हैं आपको इंद्रदेव के ओज से हम यजमान प्रतिष्ठित करते हैं हे अगने आप पृथ्वी के राजा हैं आप यज्ञ के राजा हैं आप नेता हैं आप लोग कल्याण को नियुक्त करने वाले हैं आप स्वर्ग लोक में उच्च स्थान को धारते हैं आप भव्य वाहक हैं आप अपनी जिह्वा से हव्य को ग्रहण करते हैं हे यज्ञ ने आप ध्रुव हैं आप धारक हैं आप विश्वकर्मा से विस्तार पाते हैं समुद्र आपको नष्ट न करसे वायु अवरोधक न बने आप व्यथित मत होइए आप पृथ्वी को दृढ़ता प्रदान कीजिए प्रजापति आपको समुद्र के पीठ पर स्थापित करें आप जल से विस्तृत होने की कृपा कीजिए आप पृथ्वी हैं आप पृथ्वी की ही तरह विस्तृत होइए आप भूमि जैसी सुखदाई हैं आप विश्व को धारण करने वाले अदिति हैं आप सारे विश्व को धारक हैं आप पृथ्वी पर अपनी कृपा कीजिए आप पृथ्वी को दृढ़ बनाइए आप पृथ्वी पर हिंसा मत होने दीजिए हे देवी समस्त प्राण के लिए आपकी स्थापना की जाती है अपान ध्यान उड़ान शरीरस्त वायु के लिए आपकी प्रतिष्ठा की जाती है आपको स्थान दिया जाता है आप अग्नि की रक्षा करें शीतल शांतिमय साधनों से आपका कल्याण हो दिव्यता से आप अंगिरा के समान ध्रुव होकर विराजमान की कृपा कीजिए पुनः भगवती स्ృతి कहती है कि हरे हे ओम ओम कांडा कांडात् प्ररोहन्ते परूखाः पारोह पारस्थाररी एवान दूरवे प्रतानो सहसरेण सतेन च अर्थात हे दूर्वा आप सभी जगह में भले भांति उग जाती हैं अपने तरह हमारे भी संतान और धन वृद्धि की कृपा कीजिए हे दूर्वा हम आपके लिए वैसे ही हवेग का विधान करते हैं जिससे आप सैकड़ों हजारों की संख्या में उग कर बढ़ सकें हे अग्नि सूर्य देव की जो चमकीली किरणें स्वर्ग लोक का विस्तार करती हैं आज उन किरणों से मनुष्यों का विस्तार हो हे इंद्र हे अग्नि हे बृहस्पति आपकी जो कांति सूर्य रूप में शोभित है जो गायों घोड़ों में स्थित है आप वह सारे कांती हमारे लिए धार्ण करने की किर्पा कीजिए। पुना भगवती सुरुती कहती हैं। कि हरे ही ओम ओम बेराज्यों तीरा घार यस्पाराज्यों तीरा धारयत। प्रजापतिष्पा साधयत। प्रष्ठे प्रेथिव्यां। जो दिशमातेम मा विश्वास्माय प्राणाया पानाय व्यानाय विश्वम जो त्रयच्च अग्निष्टेधि पातिस्तया देवतयांगिर स्वध्रुवासिद अर्थात ग्राठ शक्ति ने ज्योति को धारण किया स्वयं ज्योतिर्मय ने ज्योति को धारण किया प्रजा पति ज्योतिर्मय पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर विराजमानने की कृपा करें वह आपके प्राण अपान व्यान धान सारे विश्व को प्रभूत ज्योति प्रदान करने की कृपा करें अग्नि आपके इष्ट हैं अग्नि आपके अधिपति हैं आप देवताओं के साथ स्थिर होने की कृपा कीजिए आप अंगिरा के समान ध्रुव होकर विराजिए चैत और बैसाख महीने वसंत ऋतु से संबंधित हैं दोनों ऋतुएं अग्नि को अंदर से जोड़ रही रखने की कृपा करें स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक आपस में सहयोग करने की कृपा करें औषधियां हमारे लिए फलेभूत होने की कृपा करें समान व्रत वाले अग्नि बड़े-बड़े कामों में सहायता करने की कृपा करें स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक के बीच जो ये अग्नियां हैं वे समान मन वाली हों अग्नियां वसंत ऋतु से आब्रत हों अग्नियां फलेभूत होने की कृपा करें सभी देव इंद्र का आस्ट्रे क्रहन करें, अगन देवता के साथ अंगरा की तरह धुर्भ हो करें, दिरा जी एं। पुना बगवती सुर्ति कहती हैं, कि हारे हि ओम ओम आसाडा सि सहमाना सहस्वाराती हिं, सहस्वा प्रेतनायत हैं, सहस्थ्रावीर्यासी सामा जिन्वां अर्थात आप आषाढ़ हैं आप सहनशील हैं आप सत्रों को पराजित कीजिए आप सहस्त्र वीर्य वाले हैं आप हमें जितने ही कृपा हमें जिताने की कृपा कीजिए वायु मधुरता से बहने की कृपा करें नदियां मधुरता पूर्वक रहें सारी औषधियां मधुरतामय होने की कृपा करें पुनः भगवती स्ృతి कहती है कि माधु नक्ता मोताव खासाव, माधु मत पाड़ थेवक गुम्बर जाहां, माधु द्ध्यों रस्तुनाहां पिताव। अर्थाते, रात्री मदुर हो, उसा मदुर हो, पृतिवी मदुर बती हो, रज मदुर हो, हमारे पिता स्वर्ग लोक मदुमै होने की किरपा करें�